आप शरीके जो दीन बत्सल हैं दीनों के प्रति स्नेह करने वाले ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार की कल्याणी विचारी जाए है तो इसका बधन करना चाहिए सुखदेव जी कहते हैं कि ये जहा स्वार्थ आया हुआ रहता है और जहां स्वार्थ बस मन में पिशाच बैठ जाता है वहाँ आदमी अपना पराया नहीं देखता और उसके मन में दया का उदय नहीं होता वो स्वार्थ उसको क्रूर बनाए रखता एवं सांझे भेज ही बोधमान रूप दारुणा न कौरवीय पुरुषादानता सुदेव जी बोले परीक्षित इस प्रकार वसुदेव जी ने प्र... बड़ी तारीफ करके सामनीत से और सलोक का यहाँ का भय दिखाकर भेद नीति से बड़ा समझाया उसको दूसरा आदमी होता तो समझ जाता परंतु जो दारुण था, था बड़ा कठोर था रक्षकों तो का अनुयायी था ना बड़ा कूर रहा तो इसलिए न उसने तलवार रखी और न बाल छोड़े संकल्प अपना परितिया हो गया तलवार चलाई तो नहीं पर संकल्प छोड़ा नहीं निर्बंधम तिंत्या अनु प्राप्त कालम तत्रा प्रतिदम समय पर जो बुद्धिमानी से काम ले वही बुद्धिमान है वसुदेव जी ने देखा कि इसका जो ये निर्बंध है हट है ये तो छूटने वाला है ये किसी उपदेश से किसी अच्छी सलाह को मान करके या भय से ये अपना हट छोड़ दे ये तो संभावना है नहीं तो सोचा कि भाई एक बार संकट चल जाए ये उपाय करें किसी तरह से एक बार संकट चल जाए तो पीछे देखा जाएगा ये सोच उन्होंने मन में विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे कि भाई मृत्यु बुद्धिमता पोहत बुद्ध बलोदयम युद्ध सभी नहीं बरतने ना अपराध होती देखने बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि जहां तक उसकी बुद्धि उसका बल काम दे वहां तक मौत को टालने की चेष्टा कर मौत को टालने की चेष्टा करे बुद्धि से बल से किसी प्रकार से भी जहां तक भगवान बुद्धि दे और इसके बाद भी अगर मौत न टले तो उसका कोई दोष नहीं अपनी जान में चेष्टा करने में तुटी न रखे तो ये कंस को भी मारी डालेगा तो उपाय करना चाहिए तो प्रदाय मित्यु पुत्रान कृपना सुता इम सुन मृत्युआ नो अब तो एक उपाय है इस कंस के सामने प्रतिज्ञा कर जाए कि मेरे जो पुत्र होगा वो तुम्हें दे दूंगा तुम्हारे डालने तो इस उपाय से शायद ये मान जाए और लड़के होंगे तब तक ये कई दिए कि मर जाएगा कौन जानता है देखा जाएगा तब तक क्या होगा विपर्य होगा नजर धापुर दुर्ती जाओ उपस्थित हो निवृत्ति होते हैं निवृत्तर पुनरापत बड़ी संभव उल्टी चीज हो जाए ये मारना चाहने वाला ही मर जाओ या मेरा वो लड़का ऐसा निकले जैसे मार डाले विधाता का विधान कौन जान सकता है तो इसीलिए मौत कभी कभी सामने आकर के भी चल जाती है और चली हुई मौत भी थे लौट जाती है कौन जानता अग्नि और यथादारोर तो चंद्र निमित समस्ती एवं निर्दु दुर्व्योग से दुःख जब जब किसी बन में आग लगती है तो उस समय ये नहीं जाना जाता कौन सी लकड़ी जलेगी कौन सी नहीं जलेगी होता है बहुत अदरसा कि दूर वाली तो जल जाती है नजदीक वाली रह जाती है इन सब बातों को सिवाद के कोई इसका कोई कारण नहीं, नहीं है तो इसलिए कौन से प्राणी का किस प्राणी कौन शरीर रहेगा किस हित से वो जाएगा इसका पता लगा लेना बड़ा कठिन है एवं विमृश्य तम पापम यवदात दर्शन विजयामाश वै शौर्य बहुमान पुरस्कार प्रसन्न वजना भोजो निशंसम निरपकृपम मनसा दीमायसनब्र बड़े बुद्धिमान वसुदेव ने ऐसा निश्चय किया उन्होंने और बड़े सम्मान के साथ की फिर प्रशंसा की इसलिए कि कहीं इस प्रस्ताव को भी टाल दे कहे भाई तुमको न तुम मालूम दोगे या नहीं दोगे तो उसकी तारीफ की बड़े सम्मान के साथ उसकी बड़ी प्रशंसा की पूजा या माश कोई बड़ी प्रशंसा की बात उसको मान दिया लेकिन कहीं निशंसा न पत्र पाऊ परंतु तो उन्होंने सोचा कि इस समय काम निकालना है हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कारण नहीं इस प्रकार की अपने मुंह की भंगिमा बनाकर वसुदेव जी ने कहा नयुष्या भयम सौम्य यद बाधा शरीर पुत्रा सुम तुश्याय तस्ते भय उत्सुक आप बड़े सोम बड़े दयालु हैं अत्यंत क्रूर और कहते हैं सौम्य बड़े सऊ में जैसे कोई इसमें शष ली है कहते हैं कि भाई तो, तुम्हारे समान कौन दयालु होगा जो जो बहन को भी मारता है तो सौम्य हे सौम्य सोचो आप आकाशवाणी ने क्या कहा था देवकी का बेटा आठवां मारेगा ये गर्भ मारे गए कहा था देवकी मारे गए तो कहा नी इसलिए जेल से तो की आपको भय है नहीं ये तो आपको मारेगी नहीं भय है इसके पुत्रों से तो मैं ये प्रतिक्रा करता हूँ इसके पुत्र पैदा होते ही मैं आपको लाके सोच दूंगा जहां इसके बेटा हुआ मैं मैं आपको लाके दे दूंगा दूसरी सुख है ससुरवधान्य कंस तद्वा प्रसार वासुदेवों के तंत्रा विशद गृह सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कंस ये जानता था मने वसुदेव जी का इतना वहां पर यश फैला हुआ था लोग सब जानते थे कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता तो कंस जहाँ स्वार्थ बस बड़ा क्रूर था वहां उसके मन में ये विश्वास भी था कि वसुदेव जी झूठ बोलने वाले आदमी नहीं ये जो कह देंगे वो सच कहेंगे तो विवाद के सार्थ कंस जानता था कि ये वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते इन्होंने जो तो कुछ कहा बाजी है तो इसके संगत ये तो भय है नहीं भय जिसके लड़कों से है तो उसने कहा अच्छी बात है लड़कों को जेती को हम नहीं मारेंगे और उसने चोटी छोड़ दी उस तो तलवार को नाम नामी जाएंगे कहा जा वसुदेव तो जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक बार तो मौत कर इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने पुत्रान कहा आज का नाम नहीं लिया तो ये चीजाकार कहते हैं कि इनके मन में ये बात रही और भगवान ने इससे इनके संकल्प को सत्य किया कि आठवा मारेगा ना इनको उनको तो उसको तो देना नहीं है ला करके और ये वहां आवेगी ये बात भगवान ने भगवान कहेंगे कि भाई तुमको अगर भय हो तो हमको गोगुल पहुंचा दो और जिनको मारने का भाई उनको दे दें तो देंगे तो छह दे देंगे ये में रही बात तो वसुदेव जी प्रसन्न होकर के घर चले गए कंसिलो में हथकाल उपावृ देवती सर्वदेवता पुत्रांकुदेता कन्या शैवानुमत्सरम देवकी जी बड़ी सतीशता भी थी सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे वो देवाश्रया थी देवताओं को दिया क्यों कि सारे देवताओं के देवता परम देव जिसकी कुक्षी में आए लीलावश वो सारे देवताओं के आश्रय स्थानिया है ही तो देव की सर्व देवता सर्व देवता मई देव की तो समय आने पर इसके गर्भ से आठ पुत्र ये कन्या हुई छह पुत्र हुए सातवें संकर जो रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिए गए योगमाया के द्वारा आठवें श्री कृष्ण भगवान का अवतार था ही और नवी सुभद्रा देवी हुई ये नौ संतान तो पहला पुत्र ये हर वर्ष एक संतान हुई तो पहला जब पुत्र हुआ कीर्ति मंगितम पथे मधुम कंसाया नगम नाम सुन अर्पया मा पीछे सूर्य का पहला लड़का हुआ उसका नाम था की संदेह करते हैं कि लड़का को तो जाते दे दिया गया तो नामकरण कब हुआ तो पूर्व का इतिहास आगे आवेगा बता देंगे की ये जो छह के पुत्र थे उसके बाद ये काल कालनेनु के पुत्र हुए उनको साथ लगा था तो उस समय इसका नाम कीर्तिमान था तो वो कीर्तिमान ही पहले आया तो कीर्तिमान जब पहले पैदा हुआ तो वसुदेव जी ने कहा भाई गोल उसको देवती दे देवी मन में कशब हुआ लेकिन बड़ा कष्ट इनको इस बात का था कि कहीं झूठ न हो जाए अनिता रविजी बोला है कहीं हमारी बात झूठ में हो जाए लड़के का जो परित्याग कर देते हैं बात झूठ न हो जाए इसलिए वो लड़के को लेकर कर के और कंस के पास आ गए यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि भाई किन्दुस्तम साधना दिलुषा किम कार्यम कदरिया दुष्ट जन किम घटात्म कहते हैं कि जो सत्य को पालने वाले साधु पुरुष हैं उनके लिए कौन सा ऐसा दुख है जो वो सहन ले और जो ज्ञानवान हैं विद्वान हैं उनके लिए बात की अपेक्षा होती है और जो नीच पुरुष हैं वो कौन सा ऐसा बुरा काम जो नहीं कर सकते और जो घटात्मना है जिन्होंने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है उनको आत्मना ही अर्थ किया बेशक बेसम कोषणिका ने अर्थ दिया है कि घटात्मना बात से यह नहीं कि जो उसके मन का संयम कर लिया जिसने अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिया है वो धृतात्मा है तो किम दुस्सह साधु साधु जो हैं महात्मा भगवान के भक्त उनके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो वो सहन नहीं कर सकते